सावन जी धर्मनिरपेक्षता के ऊपर एक सरासर हमला हम देख रहे हैं राजनीतिक ताकतों से और सामाजिक ताकतों से ये धर्मनिरपेक्षता जो हमारे संविधान का एक बहुत अहम सिद्धांत है इसके ऊपर कौन सी ताकतें इस तरह का हमला कर रही है आज तो ऐसा दिखता है कि हिंदुओं का एक छोटा सेक्शन है जो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है वो चाहते हैं कि ये देश हिंदू धर्म का ही हो जाए लेकिन इन लोग जो चाहते हैं वो हो नहीं सकता क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उनके वो खिलाफ़ होगा और ये स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं हो सकता सिर्फ कानून से हो नहीं सके वो चेंज करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बुलानी पड़ेगी तो ये एक ठीक हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ले डाउन कर दिया है कि ये है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट और बेसिक स्ट्रक्चर कोई ही कोई भी पार्लियामेंट सिर्फ कानून से दुरुस्त नहीं कर सकते। छू नहीं सकता yeah. दैसे सावन जी दूसरी एक बहुत बड़ा खतरा जो हम, आ, हम देख रहे हैं वो प्रसाद माध्यम के से है पत्रकारिता और प्रसार माध्यम में जो आपने शायद जब प्रेस काउंसिल के चेयरमैन आप थे तो आपने इसको एक तरह से खतरा आपके नज़र में आया था कि द दे ग्रेटेस्ट डेंजर जो हमारे आ, मीडिया में है वो कॉपोरेटाइजेशन से है एक तरह की पूंजीपति ताकतों ने जिस तरह प्रसार माध्यम और पत्रकारिता पे अपने आप पर को किया है तो प्रसार माध्यम अगर हमें आज़ाद प्रसार माध्यम चाहिए ये देश में आज़ाद पत्रकारिता चाहिए जिससे सामाजिक फेरबदल हो सके तो क्या होना चाहिए इसके लिए तो हमें एक स्वतंत्र पत्रकारिता पत्रकारों का ही मीडिया आउटलेट ये प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो ये बनाना पड़ेगा एज अ कोऑपरेटिव एज अ कोऑपरेटिव और अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सिर्फ पत्रकारों के और उसमें जो बिजनेस सेक्शन है वो प्रोफेशनल्स को देना पड़ेगा और जर्नैलिस्ट को अपने जर्नैलिस्ट कंटेंट जो हैं उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा हम लोग कॉरपोरेटाइजेशन तो ख़त्म नहीं कर सकते उसके ऊपर बंदी भी आ, आ, ला नहीं सकते क्योंकि ये मीडिया प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या आउटलेट रन करने का सबको अधिकार है तो इसके लिए ये जर्नलिस्टों को ही आगे आना पड़ेगा अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव कंपनी बनानी पड़ी ये हो सकता है आपको लगता है ये हो सकता है जैसे कि फ्रांस में जो वर्ल्ड वाइड नॉन जो अखबार है ल मॉन वो तो कई साल से वो चल रहे हैं उनके बहुत ही असेट्स सभी तैयार हो गए हैं वो साल दर साल अपने एडिटर बदलते हैं नए एडिटर लाते हैं वो काम चल रहा है नौजवानों के लिए कुछ खास बात नौजवान को मेरी ये विज्ञापना है कि आज जो हो रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वो देखते हैं सुनते हैं प्रिंट मीडिया में जो बाँचते हैं वो अपने स्वतंत्र बुद्धि से उनका एनालिसिस करे पृथककरण करे जो आया वो हम लोग ने कंज्यूम कंज्यूम किया ये शिक्षित जवान का या शिक्षित व्यक्ति का लक्षण नहीं है अगर अपने स्वतंत्र बुद्धि से ये सब लोग लेना उसके ऊपर मंथन करना विचार करना इस तरह से अगर ये चलेंगे तो ही ये देश प्रगति पथ पर चलेगा नहीं तो नहीं चलेगा बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया